आज के मंत्र में वाचक लुप्तोपमा लंकार है वाचक लुप्तोपमा ललंकार का मतलब होता है उपमा वाचक शब्द इसमें लुप्त है तो उपमा जब दी जाती है तो उसमें हैं कुछ शब्द होते हैं जैसे आकाश सर्वव्यापक है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक तो ईश्वर को सर्वव्यापक बताने समझाने के लिए आकाश की उपमा दी जो उपमा मतलब उदाहरण तो आकाश का उदाहरण देकर ईश्वर को सर्वव्यापक समझाया तो जब ये कहते हैं कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है तो यहाँ उपमा वाचक शब्द है जैसे जैसे आकाश तो जैसे शब्द उपमाचक शब्द है तो संस्कृत में ये उपमा वाचक शब्द होता है एव तथा तथा मतलब वैसा एव उसके तुल्य उसके समान ये उपमा वाचक शब्द हैं तो मंत्र में ये शब्द लुप्त हैं ये शब्द हैं नहीं तो हमको अपनी ओर से लगाना पड़ेगा भाई हाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है और उपमा बताने वाले जो शब्द हैं ईव आदि वो इसमें है नहीं तो भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने बताया कि इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मतलब उपमा वाचक शब्द लुप्त है तो पदार्थ में जैसे लिखा है मनुष्यों जैसे मैं ये जैसे ये आया उपमा जैसे मैं स्वाहा सत्य क्रिया से ऐसे आगे पीछे कहे प्रकार से मरे हुए शरीरों को जलाके मनसा अंतकरण और वाचा हवानी के सत्यम विद्यमानों में उत्तम कामम इच्छा पूर्ति, आकुतिम उत्साह पशुनाम गऊ आदि के रूपम सुंदर स्वरूप को अशीय अशीय प्राप्त हों और जैसे मई मुझ जीवात्मा में अन्नस्य से खाने योग्य अन्न आदि के रसा, मधुर आदि रस यश कीर्ति श्री शोभा व ऐश्वर्य श्रयताम आश्रय करें वैसे ही तुम इसको प्राप्त हो और ये तुम्हें आश्रय करें तो मंत्र में बताया कि जैसे मैं सत्य क्रिया करता हूँ वेदानुकूल क्रियाएं करता हूँ सत्य क्रिया वेदानुकूल क्रिया तो मैं जो सत्य क्रियाएं करता हूँ और उन क्रियाओं के करने से मुझे ये सब चीजें प्राप्त होती क्या क्या प्राप्त होती हैं मन अंतकरण और वाचह वाणी के मन के वाणी के और सत्यम और जो विद्यमान पदार्थ हैं उनमें से जो उत्तम है सत्यम उस उत्तम पदार्थ को कामम इच्छा पूर्ति को आकृतिम उत्साह को पशुनाम रूपम गऊ आदि के सुंदर स्वरूप को अशीय प्राप्त हो होता हूँ तो मैं वेदानुकूल क्रियाएं करता हूँ जिससे मुझे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं मन की इच्छाएँ पूरी होती हैं और वाणी वाणी का मैं ठीक ठीक प्रयोग करता हूँ उससे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ठीक ठीक कह देता हूँ अपना भी प्राय ठीक व्यक्त कर लेता हूँ ठीक है और जो संसार में विद्यमान पदार्थ हैं उनमें से उत्तम उत्तम पदार्थों की मैं प्राप्ति कर लेता हूँ आपूतिम उत्साह को प्राप्त करता हूँ और पशु नाम रूपम गऊ आदि प्राणियों के सुंदर स्वरूप को प्राप्त होता हूँ मतलब अच्छी अच्छी गऊे और घोड़े गाय गधे आदि जो भी मुझे पशु चाहिए उत्तम उत्तम पशुओं को मैं प्राप्त कर लेता हूँ कैसे करता हूँ वेदानुकूल क्रियाएं करके करता हूं सच बोलता हूँ ईमानदारी से काम करता हूं मेहनत से काम करता हूं बुद्धि से काम करता हूं तो ऐसे ऐसे करके मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती तो जैसे ये सब चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं ऐसे तुम्हें भी प्राप्त होवे तो ये उपमा अलंकार है जैसे मुझे प्राप्त होती हैं ऐसे तुम्हें भी प्राप्त होवें और मनुष्यों को एक व्यक्ति उपदेश दे रहा है एक विद्वान व्यक्ति पुरुषार्थी व्यक्ति उपदेश दे रहा है दूसरों को जैसे मुझे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं ऐसे आपको भी ये चीज़ें प्राप्त होवें और जैसे मई मुझ में अन्न रस अन्न आदि के रस को मधुरादि रस खट्टा मीठा कड़वा तीखा जो छः प्रकार के रस हैं जैसे मुझ में ये रस आश्रय करें श्रेयताम श्री श्रेयताम आश्रय करें मतलब मुझे प्राप्त होवें आश्रय करने का मतलब ये मुझे प्राप्त होवें और यश कीर्ति श्री शोभा व ऐश्वर्य मुझे प्राप्त होवें तो जैसे मुझे खाना पीने आदि के पदार्थ प्राप्त हो यश कीर्ति प्राप्त होवे और अच्छी संपत्ति मुझे प्राप्त होवे वैसे वैसे ही तुम भी आश्रय करें मतलब तुम्हें भी ये प्राप्त हों तो सार ये हुआ कि जैसे मैं वेदानुकूल क्रियाएं करता हूं और मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं ऐसे ही आप लोग भी वेदानुकूल क्रियाएँ करो बुद्धिमत्ता से करो ईमानदारी से करो मेहनत से काम करो और ये सारी चीज़ें आप लोग भी प्राप्त करो जो जो मैं प्राप्त करता हूँ और उन वेदानुकूल क्रियाओं में जो प्रसंग चल रहा है वो वर्तमान का प्रसंग है कि जो मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को अच्छी प्रकार से विधिवत दाह संस्कार करें उसको अच्छी तरह से अग्नि में जलाएँ और उसका ठीक ठाक निपटारा करें ये वेदानुकूल क्रिया है इसलिए इसको वेदानुकूल क्रिया करने से हम बहुत सारे दोषों से रोगों से दुर्गंध से बहुत सारी आपत्तियों से हम बचेंगे और इस प्रकार की वेदानुकूल क्रियाएं कर कर के हम ये धन संपत्ति, विद्या बल बुद्धि उत्साह इच्छाओं की पूर्ति उत्तम पदार्थ ये सब चीज़ें हम प्राप्त करेंगे तो ये बातें आज के मंत्र में बताई भावार्थ में कहा है जो मनुष्य सुंदर विज्ञान उत्साह और सत्य वचनों से मरे शरीरों को विधिपूर्वक जलाते हैं वे पशु प्रजा धन धान्य आदि को पुरुषार्थ से पाते हैं तो इसलिए मरे हुए शरीरों को अग्नि में जलाना ही चाहिए वही सबसे उत्तम है और तरीके अच्छे नहीं हैं ये तरीका सबसे अच्छा है मट्टी में गाड़ देना जंगल में फेंक देना पानी में भा देना मरे हुए शरीरों को ये उतना अच्छा नहीं है ये हानिकारक है और दूषणकारक है और रोग उत्पादक है दुर्गंध फैलाने वाला है हानिकारक है इन सब से अच्छा तरीका है कि उसको अग्नि में अच्छी तरह जलाया जाए तो इस प्रकार की वेदानुकूल क्रियाएं करें जिससे हम बहुत सारे दुखों से आपत्तियों से रोगों से और मूर्खता गरीबी आदि से बचे रहें और अच्छे अच्छे काम करें वेदानुकूल जिससे हमको धन संपत्ति पशु प्रजा आदि की प्राप्ति हो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई ठीक है जी और कोई शंका हो तो बोलिए जैसे